आई ई -E द्वारा प्रस्तुत है ये कार्यक्रम डॉक्टर सैम पित्रोदा डिजिटल टेली के जादूगर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 माँ बस दो मिनट क्या दो मिनट जब देखो कूड़ा का बारा उठा लाता है और खटखट शुरू कर देता है ओहो क्या मजा जो दोपहर तो में दो मिनट भी आंख लगने दे हाँ जाने दे तेरे बाबूजी को सब बताऊंगी बस माँ हो गया देखो आज मैं तुम्हे एक जादू दिखाता हूँ जादू हाँ जादू ग्रामबेल एक विज्ञानी है मैंने उनकी एक कहानी पढ़ी थी उनी से मुझे ये इंस्ट्रूमेंट बनाने की प्रेरणा मिली आ, देखो इस तार का ये सिरा पकड़ो ठीक है अब मैं दूसरे सिरे को पकड़कर उस कमरे में जाता हूँ क्यों बेटा देखो माँ दे, मिनट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 और माँ कैसा लगा मेरा जादू अरे बेटा आ गया ये तो कमाल की चीज है और तुम देखना एक दिन मैं इस जादू को पूरे भारत में फैला दूंगा शाबाश मेरा बेटा ये तो बड़ी काम की चीज है मैं तो सोचती थी कि तू तो एकदम निठला बैठकर पता नहीं क्या फालतू का काम करता रहता है मेरी अच्छी माँ <laughs> लेकिन तू तो वो काम करता है जो इस गाँव में कोई दूसरा नहीं कर सकता अब आगे से तुझे जो भी करना हो अपनी मर्जी से करना बेटा मैं तुझे नहीं रोकूंगी मेरी प्यारी माँ <laughs> मेरा प्यारा बेटा <laughs>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 यानी जनरल टेलीफोन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स नामक कंपनी में में सीनियर साइंटिस्ट के के पद पर काम किया और सन 1974 के अंत में अपनी खुद की कंपनी वेस्टकॉम स्विचिंग इन खोली इस कंपनी का उद्देश्य एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल स्विच का निर्माण करना था एक दिन अपने ऑफिस में हेलो हेलो रावले जी सर रावले जरा मेरे कमरे में तो मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है जी सर uh, मैं एक कमिन कमिन कमिन रावले आ जाओ सर आपने मुझे याद किया हाँ रावले जरा ये इंस्ट्रूमेंट देखो और बताओ कि कैसा है hmm.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 फिर तो इससे डायलिंग बड़ी ही आसान हो जाएगी। बिल्कुल, you got it right. अब तो एक छोटा तो फिर से सारे नंबर दोबारा घुमानेक्ट लेकिन इसमें सिर्फ ये एक रीडायल का बटन दबाने पर से पूरा नंबर दोबारा डायल हो जाता है रियली really, सर वाकई ये तो अपना कमाल कर दिया सर <laughs> रियली अरे ये तो शुरुआत ही है जी सर। अभी तो बहुत काम करना बाकी है। Westcom Switching को छह साल बाद सन 1980 में रॉक वेल इंटरनेशनल नाम की कंपनी ने खरीद लिया जिसमें सैम पित्रोदा ने लगभग तीन वर्ष तक प्रधान के रूप में काम किया और फिर भारत लौट आए आश्चर्य की बात है कि टेलीफोनिक क्रांति के जनक डॉक्टर की स्थापना की जिसका पूरा नाम है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स इनकी उपलब्धियों से प्रभावित होकर तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने उन्हें अपने पास बुलाया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 डॉक्टर सैम को नेशनल टेलीकॉम मिशन के अंतर्गत भारत के टेलीकॉम आयोग का पहला चेयर चेयरपर्सन चुना गया मतभेदों के कारण कुछ वर्ष बाद ही वे अमेरिका चले गए जहां उन्होंने वर्ल्ड टेल नामक कंपनी के लिए काम किया सन 2004 में सरकार ने डॉक्टर सैम को भारत वापस आने का निमंत्रण दिया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 Sam, yes? आप डिजिटल के क्षेत्र में अभी तक 50 से अधिक पेटेंट अपने नाम करा चुके हैं That's correct. आगे आप और क्या उम्मीद रखते हैं? वेल well, uh, तकनीक का पेटेंट करवाना बहुत important है। uh, कि uh, कुछ विकसित देशों ने भारत की कितनी ही चीजों का पेटेंट करवाकर uh, खरबों रुपए कमाए हैं और कमा रहे हैं दे मेड मिलियन आउट ऑफ इटर बिलियन आउट ऑफ इट जी डॉक्टर तो इसलिए मैं चाहता हूं कि ये गलती आगे ना हो और ये पैसा और ये तकनीक दोनों ही भारत की डेवलपमेंट में काम आए तो डॉक्टर अभी आप भारत में डिजिटल तकनीक का क्या भविष्य देखते हैं देखिए फ्यूचर तो ब्राइट है भविष्य वाकई उज्ज्वल है आज आप देखिए क्या बच्चे क्या बूढ़े सभी के हाथ में मोबाइल फोन आपको नजर आता है जी और पब्लिक टेलीफोन बूथ्स भी आ, लाखों की तादाद में है यू प्रेस ए few बटन्स और दुनिया के किसी भी कोने में किसी से भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हाँ जो रूरल एरियाज हैं उनमें अभी बहुत काम करना बाकी है हम कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया के कोने कोने में टेलीफोन जैसी जो बेसिक फैसिलिटी है वो जल्दी से जल्दी पहुंच जाए आप सच कहते हैं डॉक्टर साहब हम सब देशवासियों की ओर से शुभकामना है कि आप नए नए आविष्कार करें और नई से नई डिजिटल तकनीक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 अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम विषय संयोजन एवं शोध डॉक्टर जितेंद्र सिंह आलेख जयप्रकाश विलक्षण कलाकार सुचित्रा गुप्ता बाबला कोचर किशोर सहजानी ममता मलकानी राजेश आहूजा और सावित्री तकनीकी नियंत्रण सतीश लाडे ध्वनियांकन अमिता भट्टी और बटी लैंगलिंगडो निर्माण सहयोग दाऊद दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण संपादन एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन